महाभारत आशमेधिक पर्व एकोनपंचाशतमो अध्याय धर्म का निर्णय जानने के लिए ऋषियों का प्रश्न ऋषय ऋष ऊचु क्वादीय धर्म अनुष्ठेयोहत व्याहतामिव पश्यामो धर्मस्य सेविधाम गतिम ऋषियों ने पूछा ब्रह्मण्ड इस जगत में समस्त धर्मों में कौन सा धर्म अनुष्ठान करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है कहिए क्योंकि हमें धर्म के विभिन्न मार्ग एक दूसरे से आहत हुए से प्रतीत होते हैं संशय अथा परे कोई तो कहते हैं कि देह का नाश होने के बाद धर्म का फल मिलेगा दूसरे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कितने ही लोग सब धर्मों को संशय युक्त बताते हैं और दूसरे संशय रहित कहते हैं अनित्यम नित्यमित्येकेत्येत्यपे चा परे एक रूपम दिधेत्ये के दया मिश्र मित चा परे कोई कहते हैं कि धर्म अनित्य है और कोई उसे नित्य कहते हैं दूसरे कहते हैं कि धर्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं कोई कहते हैं कि अवश्य है कोई कहते हैं कि एक ही धर्म दो प्रकार का है तथा तो कुछ लोग कहते हैं कि धर्म मिश्रित है मन्यन्ते मनते ब्राह्मणा एवं तत्वदर्शि एक पृथक चाण्डे बहुत्व इतचा परे वेद शास्त्रों के ज्ञाता तत्वदर्शी ब्राह्मण लोग यह मानते हैं कि एक ब्रह्म ही है अन्य कितने ही कहते हैं कि जीव और ईश्वर अलग अलग है और दूसरे लोग सबकी सत्ता भिन्न और बहुत प्रकार से मानते हैं देश काला चापरे। के काला पर जटा जिंदरा चांदे मुंडा के चेत संभिता कितने ही लोग देश और काल की सत्ता मानते हैं दूसरे लोग कहते हैं कि इसकी सत्ता नहीं है कोई जटा और मृग चर्म धारण करने वाले हैं कोई सिर मुड़ाते हैं और कोई दिगंबर रहते हैं अस्नानम के जीक्षंते स्नान अपना ब्राह्मणा देवा ब्रह्म ज्ञान कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और दूसरे लोग जो शास्त्री ब्राह्मण देवता हैं वे स्नान को ही श्रेष्ठ मानते हैं आहारम के जीक्षंते के जी कर्म के प्रशंसाते प्रशांत चा परे धना कई लोग भोजन करना अच्छा मानते हैं और कोई भोजन न करने में अभिरत रहते हैं कई कर्म करने की प्रशंसा करते हैं और दूसरे लोग परम शांति की प्रशंसा करते हैं किंचन के मोक्ष केचिन मोक्ष प्रशंसनते केचि भोगान पृथक विधान धनान केचिदीक्षन निर्धनत्व परे उपास्य साधन हम तो एक नहीं तद अस्तित चा परे कितने ही मोक्ष की प्रशंसा करते हैं और कितने ही नाना प्रकार के भोगों की प्रशंसा करते हैं कुछ लोग बहुत धन चाहते हैं और कुछ दूसरे निर्धनता को पसंद करते हैं कितने ही मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेव की प्राप्ति की साधना करते हैं और दूसरे कितने ही ऐसे कहते हैं कि यह नहीं है अहिंसा नृता पुण्य चांदे परे अन्य कई लोग अहिंसा धर्म का पालन करने में रुचि रखते हैं और कई लोग हिंसा के परायण हैं दूसरे कई पुण्य और यश संपन्न हैं इनसे भिन्न दूसरे कहते हैं कि यह सब कुछ नहीं है सद्भाव नृताश चांदे के चित संशा दुखादंड सुखादंडे ध्यान मित्य परे जना अन्य कितने ही सद्भाव में रुचि रखते हैं कितने ही लोग संशय में पड़े रहते हैं कितने ही साधक कष्ट सन्न करते हुए ध्यान करते हैं और दूसरे कई सुखपूर्वक ध्यान करते हैं यज्ञ मित परे विप्रा प्रदान मृतचा परे तपस्त प्रशंसनते स्वाध्याय अपरे जना अन्य ब्राह्मण यज्ञ को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे दान की प्रशंसा करते हैं अन्य कई तपस्तप की प्रशंसा करते हैं तथा दूसरे स्वाध्याय की प्रशंसा करते हैं ज्ञानम संन्यास मित्ये के स्वभाव प्रशंसन्ति प्रसंसन सर्वमित परे कई लोग कहते हैं कि ज्ञान ही सन्यास है क्यों भौतिक विचार वाले मनुष्य स्वभाव की प्रशंसा करते हैं कितने ही सभी की प्रशंसा करते हैं और दूसरे सब की प्रशंसा नहीं करते एवं व्युत्थापित धर्मे बहुधा विप्रबोधिते निश्चय नादिग्चाव सम्मूढ़ा पुरुष सुश्रेष्ठ ब्रह्मण इस प्रकार धर्म की व्यवस्था अनेक ढंग से परस्पर विरुद्ध बतलाई जाने के कारण हम लोग धर्म के विषय में मोहित हो रहे हैं अतः किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते इदम श्रेय इदम श्रेय इतव्य तो जनह यो ही अस्पिन रथो धर्मे सतम पूजते सदा यही कल्याण मार्ग है यही कल्याण मार्ग है इस प्रकार की बातें सुनकर मनुष्य समुदाय विचलित हो गया है जो जिस धर्म में रत है वह उसी का सदा आदर करता है तेनो विहिता प्रज्ञा मन से बहुलि कृतदा ख्यात इच्छा इस कारण हम लोगों की बुद्धि विचलित हो गई है और मन भी बहुत से संकल्प विकल्पों में पढ़कर चंचल हो गया है श्रेष्ठ ब्राह्मण हम यह जानना चाहते हैं कि वास्तविक कल्याण का मार्ग क्या है अत परम तो यदुह्यम तद्भवान भक्त मरते सत्व चैत्रज्ञ संबंध के नुनाह इसलिए जो परम गुह्य तत्व है वह आपको हमें बतलाना चाहिए साथ ही यह भी बतलाइए कि बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का संबंध किस कारण से हुआ है हैगवान लोक भावना तेभ्य प्रसंस धर्मात्मा जा था तथ्यन बुद्धिमान लोकों की सृष्टि करने वाले धर्मात्मा बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा जी उन ऋषियों की यह आवाज सुनकर उनसे उनके प्रश्नों का यथार्थ रूप से उत्तर देने लगे इस स्त्री महाभारती आश्वेदिके परमि अनुगीता परमि गुरुशिष्य संवाद एक कोचाशत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आशमेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषय उनचासवां अध्याय पूरा हुआ